मूर्ति वेद विभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणा मूर्त नम ओि शांति शांति सामेद तल्वकार शाखिया केनोपनिषद इसमें हम लोग तृतीय मंत्र न त्र चक्षुर्गछति न वागछति नो मनो नद्म न बीजानीमो यथेतदनुशिष्यान देव तद् विदिताथो विदिता सुष्रुमा पूर्वेशांग ये न्या व्याचुरे इसका हम लोग भाष्य देख रहे थे इस आत्मा का बोधन कराइए इस प्रकार के शिष्य का जिज्ञासा होने से आचार्य ने कहे कि इसमें कोई विशेष नहीं है जिसके द्वारा हम शब्द प्रयोग करके बोधन करवा सकते हैं क्योंकि विदिता अविदित्य से अन्य है इतने ही इसके बारे में कहा जा सकता है आत्मा तत्व तो इतना ही है विदि भी नहीं है और भी नहीं है उसके लिए हम लोग भाष्य में तृतीय पंक्ति में देख रहे थे यो ही ज्ञाता स एव स जो ज्ञाता है जानने वाला विधि क्रिया जो साक्षी है वही आत्मा है सर्वात्मकत्वाद अतः सर्वात्मो ज्ञातुर ज्ञात्र विधिता अन्यत्व जो ज्ञाता है उसके लिए और कोई दूसरा ज्ञाता नहीं है क्योंकि एक ही वही है ज्ञाता वो ज्ञाता स एव वही आत्म तो है जो ज्ञाता है तो दूसरा कोई ज्ञाता नहीं होने से आत्मतत्व तो विदित नहीं होगा तो विदित से अन्य होगा इसके लिए श्वेता स्वेतर मंत्र का उदाहरण देते हैं सवेति वेद्यम न चाहस्ति वेत्ता ये मंत्र का आरंभ होता है अपाणि पादो जवनो ग्रहिता पश्य त्य चक्षु स श्रृणो तेअण स वेति वेद्यम न चाहस्ति पुरुषम महांत इस प्रकार के पूरा मंत्र है पादो कोई उसका पाणीपाद ये कर्मेंद्रिय नहीं है किंतु जबन ग्रहिता जवन अर्थात द्रुत गति में जाने वाला वो है तो पाद भी नहीं है द्रुत गति में जाता भी है और हाथ भी नहीं है और ग्रहिता ग्रहण करने वाला भी होता है और पश्यति अचक्षु श्रृणवती अकर्ण अर्थात तो कहते हैं कि कार्य तो होता है किंतु ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं है कर्ण भी नहीं है चक्षु भी नहीं है किंतु सब वही जानने वाला होता है स व्यति वैद्यम जितने जगत में वैद्य है सब वही जानता है और तस् वैदता न अस्ति उसको कोई और दूसरे जानने वाला नहीं है और वही अग्रियम अग्रियम अर्थात सृष्टि से पहले भी वही है तमाहुर अग्रियम पुरुषम महानतम वही महान है व्यापक है वही पुरुष है सभी मतलब पूरी शैत पुरुष अथवा पूर्णत्ष इस प्रकार के विग्रह देते हैं वह व्यापक है अथवा सभी हृदय में अंतर्यामी रूपेण विद्यमान है ये सब आत्म तत्व का स्वरूप कथन होता है दो, इत... दो नंबर टिप्पणी अच्छा उसमें कुछ संशोधन था अच्छा। अच्छा इति तो नु वस्तु ज्ञाता एवं आत्मा तथा भी एको ज्ञाता आत्मा अपरण आत्मना ज्ञात्र ज्ञाएते जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को जानता है तो इस प्रकार की जानेगा इति कहते हैं सर्वत्र आत्मसु ज्ञात संभवात्ल अन्य असंभवी असंभवी ऐसे पाठ है न असंभवी असंभवी आसंक्य हाँ असंभवी आगे असंभवी रसोई कर आगे ई मिलने से असंभवी आशंक तो है इस प्रकार इसमें तो पाठ ठीक है सर्वात्म सर्वम ज्ञात्री जातम आत्मा जितने सारे जानने वाले वो सब एक ही है वही आत्मा है स्वरूपम यश तत्वा विराम अच्छा एको देव अच्छा आगे उदाहरण देते हैं एको देव है सर्वभूते सुगुड़ ये भी श्वेता सुर का है नान्यो नान्योअिदारण्य का अर्थात यही एकमात्र दृष्टा है वही देव है प्रकाशमान है उससे बाकी जितने हैं सब जड़ है और वही एक ही है सभी अंतकरण में आत्मा ज्ञाता वही एक ही आत्मा है इत्यादि श्रुतिभ्यो ज्ञातुर्भेदा भाव न उक्त शंका अवतरती भाव ज्ञाता एक ही है कोई दूसरा ज्ञाता नहीं है कि आत्मा को जाने का कोई दूसरा और फिर आत्मा में विदित तत्व आ जाएगा ये संभव नहीं है अच्छा ठीक है आगे भाष्य में देख रहे थे इतिहा मंत्र वर्णत मंत्र वर्ण स्वतः उपनिषद मंत्र भाग में आता है आगे और बृहदारण्य का कहा याज्ञ जी का बाक, ये वाक्य है मैत्री के प्रति विज्ञातारम अरे के नीजानियात जो विज्ञाता है जानने वाला है उसको फिर और किसके द्वारा जानेगा अन्य कोई साधन नहीं है इतना ही इसमें प्रमाण है कि अर्थात हम जानने वाला है तो जो जानने वाला है वही हम वही ब्रह्म है वही आत्मा है इतिशन के इस प्रकार की बृहदारणिक उपनिषद में कहा गया तो अत के ऊपर तीन नंबर है नहीं है विवक्षित तीन नंबर टिप्पणी में उक्त मे स्फुटना आत्मन एव ज्ञातृत्वाद अनानावाच अयर प्रयोग विवक्षितः जब विराम भीरा, भीरा, नहीं करके हाईफेन कर देने से चलेगा प्रयोग अर्थात अनुमान आगे दे दिया अनुमान आत्मा विदित अन्यो ज्ञातृत्वाद व्यतिकण घटाधिपत ताइफेन तो होने से भी चलेगा अच्छा ठीक है आगे विज्ञातारम yes. और विजानियात जो जानने वाला है उसको और कैसे जानेंगे क्योंकि दर्पण में हम मुखों को देखते हैं तो कहते हैं जिसको देखते हैं कहते हैं हम तो मुखों को देख लिए जिसको देख लिए मुखों को देख लिए क्या hmm. प्रतिबिंब को देखें तो इसलिए जो वास्तविक मुख है जो तो अभी देख रहा है प्रतिबिंब को इस मुखो को और कैसे जानेंगे क्योंकि कितना भी उपाय करिए मुखो को कैसे जानेंगे इसको लेके दूसरे के सामने रख देंगे क्योंकि जो दूसरा अभी इस मुख को जानेगा वो ज्ञान हमारा नहीं होगा वो तो दूसरा का होगा तो इसलिए जैसे मुख को जानने का कोई उपाय नहीं है इसी प्रकार के कहा जाएगा अभिज्ञात के नीजान जो अभी चक्षु देख रहा है दर्पण में प्रतिबिंब को इस चक्षु को कैसे जानेंगे तो जितने भी प्रश्न करेंगे कहीं यही के इसमें प्रमाण है कि अगर आप प्रतिबिंब को देख रहे हैं यही प्रमाण है कि चक्षु है तो अगर ये सब पदार्थ ज्ञान हो रहा है कि यही प्रमाण है कि हम ही आत्मा है इतने ही इस विषय में प्रमाण होगा तो अगर हमको पता चल रहा है कि नहीं हमको ही तो ज्ञान हो रहा है कहेंगे वही हम साक्षी है बस इतना ही है आगे टीका में विदित अन्यत्व वचन से आर्थिक आह विदित अन्यत्व विदिताद अन्य आत्मा इसका आर्थिक वचन एक तो शाब्दिक वचन हो जाता है जो सब पदार्थ होते हैं ये सब विदित होते हैं इसे आत्मा भिन्न हो गया और इसका आर्थिक अर्थ कहते हैं यद शाब्दिक अर्थ हो गया विदित अर्थात ज्ञान का विषय बनना तो ये आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनता क्योंकि कोई दूसरे ज्ञाता ऐसे नहीं है जो कि आत्मा को ज्ञान का विषय बनाएगा ये हो गया शाब्दिक अर्थ अभी आर्थिक अर्थ कहते हैं भाष्य में यद विदितंग व्यक्तंग तद् अन्य अल्पं सविरोधं ततो अनित्यं तदन्य विषयवादिरोधंग तत्म अतएव अनेकवादशु अतएव तद विलक्षण ब्रह्म यद् यदि तद् व्यक्त कह दिया गया तद् तद् व्यक्तमर्था जो विदि व्यक्त अन्य विषयत्वात अन्य का विषय हो जाएगा इंद्रिय मनो इत्यादि का विषय हो जाएगा जो भी व्यक्त होगा वो इंद्रिय मनो इत्यादि का विषय हो जाएगा जो विषय हो जाएगा वो विषयी से भिन्न होगा परिच्छिन हो जाएगा अल्पम परिच्छिन्नम अल्पम सविरोधम सविरोधम अर्थात अन्यन्या भेद अन्यन्या भाव विशिष्ट क्योंकि घट से पट भिन्न होगा तो घट अगर किसी ज्ञाता का विषय बनेगा ये नियम है कि वो विषय किसी दूसरे विषय से भिन्न भी होगा क्योंकि विषय कभी अपरिचिन्न होगा नहीं ये भी नियम है इसलिए कहते हैं कि विरोधम अर्थात घट पटर नहीं होगा पटर नदी नहीं होगा पर्वत नहीं होगा सब परस्पर में भिन्न है सविरोधम विरोधम न सह अर्थात भेद सह तत् तो अनित्यम पर विरोध है तो अनित्य हो जाएगा अतः एव अनेकत्वात् अशुद्धम जो वैद्य है विषय है वो अनेक है अशुद्ध है अशुद्ध है अर्थात जन्मनाश वाला होगा अतः अतएव तदविलण ब्रह्मी सिद्धम तदविलक्षणम अभी यहाँ जितना कह दिया गया है, ये व्यक्त है सविरोध है अनित्य है अनेक है अशुद्ध है ये इतने सारे का अभी विपरीत कह देंगे तदविलक्षणम तो जो व्यक्त है उसका विपरीत हो जाएगा अव्यक्त और वो अल्प था ये हो जाएगा अनल्प वो सविरोध था ये हो जाएगा अविरोध वो अनित्य ये नित्य वो अनेक जो व्यक्त है अनेक ये हो जाएगा एक वो अशुद्ध व्यक्त आत्माशुद्धम एक नंबर टिप्पणी में सब लिख दिए यही हमारा वास्तव स्वरूप है अनल्पम अविरोधम नित्यम एकम शुद्धम ये हमारा स्वरूप है एवमे एवा पदार्थ शोधन जिज्ञासुना कर्तव्यम ये दर्शित तुम तो पदार्थ शोधन इसी प्रकार के करना है अर्थात ये जो अन्यम अविरोधम नित्यम एकम शुद्धम ये सब हम है हम अन्प है हम कुछ छोटा नहीं है ये शरीर इत्यादि से तादात्म्य होने से अल्प हो जाता है हम स्वरूपतः हम तो व्यापक है अविरोध अर्थात किसी के साथ हमारा विरोध नहीं है ये मनोबुद्धि शरीर इत्यादि को लेकर के विरोध उससे ऊपर उठेगा तो कहे कहा विरोध है व्यवहार में कहीं कुछ विरोध जैसा लग सकता है वास्तव में उससे ऊपर है नित्यम तो शरीर मनोबुद्धि तो जन्म नाश वाले हैं, किंतु ये नित्य एकम भेद नहीं है इसमें शुद्धम कोई पाप नहीं है धर्मा धर्माधर्म इत्यादि दोनों ही पाप है ये दोनों का संबंध हम में नहीं है इस प्रकार की पदार्थ शोधन करने के लिए ये वाक्य भाष्यकार ने कहे हैं तभी तो आत्मा जो हुआ वो विदित नहीं हुआ विदित नहीं, नहीं होगा तो फिर अविदित अच्छा टीका में पूर्व पृष्ठा में रहा यद विदित भाष्य में कहा गया अंतिम पंक्ति में यद विदितंग व्यक्त तद अन्य विषयत्वाद अल्पम तो ये जो व्यक्तम कहा गया ये विदित होता है अभी आत्मा जो हुआ विदित से अन्य इसलिए टीका में कहते हैं कार्याद व्यावृत्ति ही सिद्धियर्थ जो व्यक्त हो गया वो कार्य हो गया तो आत्मा तो तो व्यक्त नहीं है इसलिए कार्य से भिन्न हुआ ये सिद्ध हुआ भाष्य में प्रथम पंक्ति में तो विदित नहीं हुआ तो अस्तुतरी अविदितम न्याय का दो कोटि होता है या तो सत्य होगा नहीं तो वो असत हो जाएगा सत्य होगा नहीं तो असत हो जाएगा ये वेदांती लोग बीच में एक चीज लाएंगे कहेंगे सत भी नहीं है असत भी नहीं है उसे एक विलक्षण ये कहेंगे ये एक विपरीत ये एक आश्चर्य पदार्थ आप लोग कहते हैं तो इसलिए नया कहता है कि विद्युत तो अगर नहीं होगा तो फिर अविद्य हो जाएगा अस्तुत ही सिद्धांत कहता है कि न विज्ञान अपेक्षित्व न क्या क्या कमा है क्या नहीं है अच्छा <ग्णाग> अविदित नहीं है आत्मतत्व क्यों विज्ञान अनपेक्षित जो अविदित होगा वो विज्ञान को अपेक्षा करेगा जो पदार्थ हमको ज्ञात तो नहीं है तद विषय को ज्ञान के लिए हमारे अंदर में उत्सुकता रहेगा विज्ञान उसके तद विषय का ज्ञान तो पदार्थ जो अविदित होता है वो ज्ञान को अपेक्षा करता है विदित होने के लिए इसी को कहते हैं यद्य विदित तद विज्ञानापेक्षम और अविदित विज्ञान आय ही लोक प्रवृत्ति है यद ही अविदितम जो अविदित है अर्थात ज्ञान नहीं हुआ है तद विज्ञान आय उसका ज्ञान के लिए तद विज्ञान अपेक्षम तद विज्ञान अपेक्षम अर्थात वो ज्ञात होने के लिए विज्ञान को अपेक्षा करेगा ये अविदित है इसलिए ज्ञान को अपेक्षा करेगा और इसमें सर्वजन प्रसिद्धि भी देते हैं अविदित विज्ञान आय ही लोक प्रवृत्ति लोक में जो प्रवृत्ति होती है अविदित का विज्ञान के लिए अर्थात जो पदार्थों को ज्ञात तो नहीं है उसका ज्ञान के लिए ये प्रवृत्त होता है लोग इदम तो विज्ञान देखिए बिल्कुल कैसा कठोर शब्द सब कह रहे हैं भाष्यकार को करें इदम तो आत्म तो विज्ञान अनपेक्ष और हम लोग सब क्यों एकत्रित होते हैं आत्मज्ञान के लिए और कहते हैं कि यह आत्मा विज्ञान अनपेक्ष है ऐसा कोई ज्ञान इसके लिए चाहिए नहीं विज्ञान अनपेक्षम तो यहाँ विज्ञान शब्द से अर्थात तो वास्तविक प्रकाश अर्थात तो साक्षी चैतन्य ज्ञाता उसको लिया जाता है प्रमाता को यहाँ विज्ञान शब्द से नहीं लिया जाता है इदम तो विज्ञान अनपेक्षम अर्थात ये जो आत्म तत्व है ये एक दूसरे और साक्षी को अपेक्षा करेगा ऐसा नहीं है पूछता है अकस्मात क्यों दूसरे को अपेक्षा नहीं करेगा विज्ञान स्वरूपत्वात् जो आत्मतत्व तो है ये स्वयं विज्ञान स्वरूप है ये कहाँ से पता चला गए तैतरीय तो श्रुति कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐतिरय में भी है विज्ञानम प्र, वहाँ प्रज्ञानम ब्रह्म है तो वही ज्ञान ही वही ब्रह्म है वही आत्मतत्व तो है नहीं यश्यत स्वरूपम तत्ते तो न्य अन्यतो अपेक्षतें जिसका जो स्वरूप है अग्नि का स्वरूप हो गया जैसे प्रकाश अथवा औष्ण्य जिसका जो स्वरूप होता है तो वो स्वरूप जैसे अग्नि का औष्ण्य स्वरूप तो अग्नि का औष्ण्य के लिए अग्नि दूसरों के ऊपर निर्भर करेगा नहीं करेगा यसे ही यूपम तत् तत्स्वरूपम जैसे अग्नि का हो गया ते न अग्निना न अग्नि अन्य तो अपेक्षित ये नहीं है तो इसलिए हम हमारा वास्तविक स्वरूप है हम मुक्त है और हम मुक्ति दूसरों से अपेक्षा करेंगे कि किसी इतने बड़े महापुरुष के पास जाएंगे जो कि हमारा सर पे हाथ रख के कह दे कि आप तो अब मुक्त हो गए कहेंगे तो ये सब हम जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो अन्य से प्राप्त नहीं होगा अग्नि का अपना औष्ण्य वो दूसरों से प्राप्त नहीं करेगा करेगा तत तो तेन तेना अर्थात तो वो स्वरूप वाला जो है अग्नि ना अन्य तो न अपेक्षित <kuh> अन्य से अपेक्षा नहीं करेगा अभी पूर्व पक्ष कहता है पूर्व पक्ष अभी बौद्ध जैसा कहता है कि अन्य से अपेक्षा नहीं करेगा किंतु तो स्वयं से तो अपेक्षा करेगा तो स्वयं स्वयं को जानेगा दूसरा कोई इसको नहीं जानेगा किंतु स्वयं स्वयं को जानना चाहिए जैसे बौद्ध लोग कहते हैं उनका क्षणिक अभिज्ञान स्वयं स्वयं को जानता है इस प्रकार की अभेद बौद्ध शंका लाता है टीका में प्रथम पंक्ति में आत्मा यद्यपि अन्य विज्ञान न अपेक्षते आत्मा स्व प्रकाश के लिए दूसरा का अपेक्षा नहीं करता है तथा स्वग्राहकवाद सस्माद विज्ञानमेक्ष विज्ञाननपेक्षित असिद्धि आशंक्य आह सिद्धांति दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता है किंतु स्व ग्राहकत्व तो स्वयं स्व को, तो को ग्रहण करेगा तो मैं जान रहा हूँ मैं हूँ बोल करके इस प्रकार के उनका अनुभव इतने दूर तक है वेदांति यहाँ कहेगा कि मैं जान रहा हूं मैं हूँ इसमें वास्तविक दो पदार्थ हैं एक साक्षी है एक अहंकार है साक्षी अहंकार को जान रहा है तो वो लोग किन्तु कहते हैं एक है, ही है वही अपने आप को जान रहा है अनुभव हो रहा है मैं अपने को जान रहा हूं तो वहाँ वो लोग भेद नहीं कर पाते हैं कि यहाँ दो पदार्थ हैं दो में तादात्म्य हुआ है तो मान लेते हैं एक ही है और वही अपने आप को विषय करता है तो बौद्ध यहाँ कहते हैं कि स्व ग्राहकवाद विज्ञानम अपेक्षित अर्थात स्वयं का ज्ञान अर्थात स्वयं स्वयं को जानेगा इस प्रकार की तो आवश्यकता है तेन विज्ञानो अनपेक्षितुम असिद्धम आप जो कह दिए ये जो स्रोत्र से स्रोत्र ये अन्य विज्ञान को अपेक्षा नहीं करता अर्थात इसको जानने के लिए अन्य ज्ञान चाहिए इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है अनपेक्षितुम असिद्धम ये सिद्धम तो फिर हम इतना परिश्रम करते हैं आत्म के लिए कहेंगे ये जो आत्म होता है ये कोई विज्ञान नहीं है ये तो है वृत्ति ज्ञान है तो ये वृत्ति ज्ञान वो विज्ञान के लिए आत्मा के लिए नहीं चाहिए किसके लिए चाहिए कहेंगे आत्मा को जो आवरण करके रखा है उसके लिए चाहिए आत्मा का आवरण कौन कर दिया है अज्ञान तो ये जो वृत्ति ज्ञान हम ये श्रवण के द्वारा बनाने का उद्यम कर रहे हैं कहते हैं ये वृत्ति ज्ञान वो एक अज्ञान को हटा देगा विज्ञान जो है वो तो विज्ञान स्वयं प्रकाश है वही जान रहा है कि अज्ञान है बोल कर करके इति आशंक पूर्व पक्ष कह रहा है कि विज्ञान अनपेक्ष है दूसरे विज्ञान को चाहता नहीं ये बात असिध सिद्धांती उसका उत्तर देता है भाष्य में न स्वतः एवं अपेक्षा स्वतः पंचमी अंत अर्थात अपने से अपेक्षा है अपने को ये बात नहीं है अनपेक्षम एवं सिद्धत्वात अनपेक्ष अर्थात ये किसी की अपेक्षा नहीं करता है अपना सिद्धि के लिए तीन नंबर टिप्पणी अनपेक्षा में अपेक्षाम सिद्धवाद इत अपेक्षा बिना अर्थात किसी चीज का अपेक्षा नहीं है यही हम लोग को सब अभ्यास भी करना है हम लोग का जीवन में कितना अपेक्षा घट जाता है जितना अपेक्षा घट जाएगा उतना हम स्वरूप का नजदीक होंगे और जितना अपेक्षा का अधिक रहेगा उतना हम शरीर मन बुद्धि के साथ तादत में कर रहे हैं तो इसलिए जो विवेक वैराग्य इत्यादि कहा जाता है जितना अधिक दृढ़ होता है ये अपरोक्ष अनुभव उतना दृढ़ आता है नहीं तो परोक्ष अनुभव तो शास्त्र श्रवण करने से होता है अपरोक्ष अनुभव आने के लिए ये आवश्यक है तुम, अनपेक्ष में दृष्टांत तो देकर के कहते हैं आगे स्वभावतया अनपेक्षम एवं अपेक्षा शब्दार्थों न घटते स्वभावतया स्वभावतया अर्थात स्वरूपतया अनपेक्षम है अर्थात तो ये विज्ञान आत्मतत्व ये स्वरूप ही है इसलिए दूसरों को अपेक्षा नहीं करेगा अनपेक्षम है विद्धत्वाद अपेक्षा शब्दार्थो न घटते आत्मतत्व तो के विषय में अपेक्षा शब्दार्थो अर्थात ये दूसरों को अपेक्षा करेगा ऐसा नहीं है स्वयं की स्थिति के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं है स्वग्राहकत्व so च असिद्धम स्वृत्ति विरोधात् सिद्धांती और एक भी न्याय देता है स्ववृत्ति अर्थात स्वस्मिन वृत्ति स्वयं स्वयं को विषय करना यह संभव नहीं होता है स्वग्राहकत्व so असिद्धम ये कोई भी दर्शन केवल बौद्धों का विज्ञानवादी को छोड़कर के बाकी कोई भी मानते नहीं कि जो स्ववृत्ति so होना स्वयं स्वयं को विषय कर देगा ये नहीं होगा अगर ऐसा हो जाता तो चक्षु चक्षु को विषय कर देता ये तो नहीं होता है स्वयं स्वयं को विषय नहीं कर पाएगा विज्ञान सजातीय अनपेक्ष्य प्रकाशत्वात् प्रदीपवति प्रकाश प्रकाशवात्दीपत अनुम अभिप्रेत्य दृष्टान विज्ञान विज्ञानमर्थ चैतन्य आत्मतत्व सजातीय अनपेक्ष्य अनपेक्ष प्रकाशम को अर्थात सजातीय कोई अन्य अन् को अपेक्षा नहीं करके प्रकाश इसमें बहुव्रीह सजातीयअनपेक्ष प्रकाशो यी जिसका प्रकाश सजातीय प्रकाश को अपेक्षा नहीं करता क्यों कहते हैं प्रकाशत्व तो ये स्वयं प्रकाश रूप है दृष्टांत दे दिए प्रदीपवत प्रदीप में प्रकाशत्व तो रहेगा रहेगा और सजातीय प्रकाश अर्थात दूसरे भौतिक प्रकाश को प्रदीप अपेक्षा करेगा नहीं, नहीं करेगा विजातीय को अपेक्षा कर सकता है चक्षु हो गया मन हो गया ये सबको अपेक्षा कर सकता है किन्तु सजातीय प्रकाश को कोई अपेक्षा नहीं करेगा प्रकाशवाद प्रदीपवद् इति अभिप्रेत्य दृष्टान्त आह इस प्रकार की अर्थात विज्ञान स्व संपत्ति के लिए अर्थात स्वस्थिति के लिए दूसरे विज्ञानों को अपेक्षा नहीं करता इसके लिए अनुमान देते हैं भाष्य में कहते हैं न ही प्रदीप स्वरूपाभिव्यक्त प्रकाशातर अन्य अपेक्षते स्वतः वा यदि अनपेक्ष तत्व स्वतः सिद्धम नहीं प्रदीप स्वरूप अभिव्यक्त प्रदीप अपना स्वरूप का अभिव्यक्ति के लिए अन्य प्रकाश का अपेक्षा करता है ये नहीं है प्रकाशांतरम अन्य तो अपेक्षित स्वतोवा अन्य प्रकाश की भी तो प्रदीप नहीं चाहता और प्रदीप प्रदीप प्रकाश को प्रदीप अपेक्षा करता है कहते हैं ये आवश्यक नहीं है स्वतोवा यद ही अनपेक्षम तिद्धम जो दूसरो को अपेक्षा नहीं करता ये स्वतः सिद्ध है अच्छा अभी आगे भाष्य में प्रकाशात्मक प्रदीप से अपेक्षित अनर्थक अभी ऊपर वाक्यों में कह दिया गया है, जो अनपेक्ष है वो स्वतः सिद्ध तो अनपेक्ष क्यों है कहेंगे स्वयं प्रकाश रूप प्रकाश रूप होने से स्वरूप का अभिव्यक्ति के लिए वो दूसरों को आवश्यक कर नहीं करता है अच्छा अभी स्वरूप का अभिव्यक्ति के लिए किसका अभिव्यक्ति होगा स्वरूप का अभिव्यक्ति होगा अभी हम कहते हैं कि घट ज्ञानम ये घट ज्ञानम ये पट ज्ञान से भिन्न है क्यों हो गया घट ज्ञान पट ज्ञान से क्यों भिन्न हो गया विषय भिन्न हो गया तो यहाँ घट विषय हो गया वहां पट विषय हो गया तो ये जो विषय बनता है ये ज्ञान के लिए विशेषण होता है तभी हम कहते हैं कि घट ज्ञान पट ज्ञान तो ये विषय विशेषण हो जाता है इसी प्रकार की जो घट की अभिव्यक्ति और पट की अभिव्यक्ति ये दोनों भी परस्पर से भिन्न है अभिव्यक्ति अर्थात ये ज्ञान तभी तो इसमें जो विशेषण हुआ ये विशेषण ही भिन्न करवाया तभी तो जो घटाभिव्यक्ति हुआ ये घट को अपेक्षा करता है नहीं करता है करता है तो घट को जो अपेक्षा करता है ये विषयत्व विशेषणत्व अपेक्षा करता है ना अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षा करता है विषयत्व अपेक्षा करता है अभिव्यक्तित्व अपेक्षा नहीं करता है इसी प्रकार की यहां कहते हैं कि स्वरूप अभिव्यक्ति तो स्वरूप अभिव्यक्ति अभी स्वरूप का अभिव्यक्ति जब होगा तो ये अभिव्यक्ति स्वरूप को अपेक्षा किया नहीं किया जैसे घट अभिव्यक्ति ये अभिव्यक्ति घट को अपेक्षा किया तो घट अपना अभिव्यक्ति के लिए तो ये दूसरे का अभी सापेक्ष रहा नहीं रहा भी। एक घट और एक अभिव्यक्ति जैसे अभिव्यक्ति अभिघट को अपेक्षा करता है के ना अभिव्यक्ति रूपेण नहीं विषय रूपेण अपेक्षा करता है विशेषण रूपेण अपेक्षा करता है अर्थात और एक तो देने के लिए तो और बुद्धि में नहीं आ रहा है, है? ठीक मतलब पंक्ति है स्वरूप और अभिव्यक्ति इसके लिए हम घट ज्ञान पट ज्ञान इसको दृष्टान्त तो दिया जैसे घट ज्ञान घट को अपेक्षा करते है हम ज्ञान के जागह में अभिव्यक्ति शब्द लगा देंगे एक ही अर्थ है तो घटा अभिव्यक्ति घट को अपेक्षा किया तो जो घटा अभिव्यक्ति घट को अपेक्षा किया तो ये घट वहा विषय उसको अपेक्षा किया विशेषण रूपेण अर्थात तो अभिव्यक्ति में विशेषण रूपेण अपेक्षा किया किंतु वो घट अभिव्यक्ति नहीं करवा दे पाएगा घट अभिव्यक्ति का विषय बनेगा घट अभिव्यक्ति नहीं कर दे पाएगा अभिव्यक्ति अलग चीज है घट से ये मतलब इस प्रकार की अभिव्यक्ति घट को अपेक्षा करने पर भी अभिव्यक्ति रूपेण अपेक्षा नहीं करेगा जैसे और थोड़ा कह सकते हैं कि आलोक और घट तभी तो अभी ये आलोक घट को, को अपेक्षा करेगा मतलब आलोक घट को, को प्रकाश करता है विषयत्व ने प्रकाश करता है ना आलोकत्व ने प्रकाश करता है विषयत्व ने प्रकाश करता है तो जैसे अभी आलोक विषयत्व ने घट को अपेक्षा किया तो इसी प्रकार की यह शंका भी हो जाएगा कि ये स्वरूप भी अभिव्यक्ति को अपेक्षा करेगा अभिव्यक्ति भी स्वरूप को अपेक्षा करेगा क्योंकि स्वरूप का अभिव्यक्ति जैसे आलोक घट को प्रकाश किया इसी प्रकार अभिव्यक्ति हो गया स्वरूप का अभिव्यक्ति हुआ तो अभी ये परस्पर में सापेक्ष बुद्धि रहेगा तो स्वरूप भी सापेक्ष हुआ अनपेक्ष कहा हो गया इस प्रकार की शंका लाने से उसका उत्तर देते हैं भाष्य में कहते हैं प्रकाशात्मक प्रदीप्य अपेक्षित तो अभी प्रदीप अपना स्वरूप को अपेक्षा करता है कैन रूपे कहते हैं कि विषयत्वे अभी प्रदीप प्रकाशित तो हो रहा है कहते जो प्रकाशित तो हो रहा है कौन प्रकाशित तो हो रहा है प्रदीप प्रकाशित तो हो रहा है घट नहीं घट तो, तो, तो हो गया बाहर का चीज अभी प्रदीप प्रकाशित तो हो रहा है अभी प्रदीप भी कहते हैं कि स्वरूप को अपेक्षा करता है क्योंकि कौन प्रकाश तो हो रहा है कहते प्रदीप प्रकाश हो रहा है तो अभी कहते है कि प्रकाशात्मक प्रदीप विषयत्वेन विशेषणत्वेन अपेक्षित होने पर भी अनर्थकह अर्थात तो प्रकाश रूपेण अपेक्षा नहीं करता है विषय रूपेण अपेक्षा करता है इसलिए जो विचार चल था कि सजातीय प्रकाश को अपेक्षा करना वो नहीं करेगा विषय रूपेण स्वरूप को अपेक्षा करता है प्रकाशक प्रकाशात्मकत्वात प्रदीप अपेक्षित अर्थात जिसको मतलब जो प्रगतिप अपना स्वरूप को अपेक्षा करता है वो प्रकाशित तो होता है बोल करके किंतु किन्तु प्रकाशत्व तो अपेक्षा नहीं करता है विषयत्व विशेषणत्व अपेक्षा करता है तो जहां किंतु स्वरूप अभिव्यक्ति है जैसे प्रकाश प्रकाश और घट और प्रकाश और प्रकाश अभी प्रकाश के द्वारा घटकी अभिव्यक्ति हो रही है और प्रकाश के द्वारा प्रकाश की भी अभिव्यक्ति हो रही है ये दोनों में अंतर यही बात ये कहना चाहते हैं जैसे प्रकाश घट को अभिव्यक्ति करने का समय में घट को विषयत्व ने अपेक्षा किया तो इसी प्रकार प्रकाश और प्रकाश की, की अभिव्यक्ति के लिए भी ये प्रकाश को अपेक्षा करे सिद्धांत कहता करता है किन्तु विषयत्व अपेक्षा करता है प्रकाशत्व अपेक्षा नहीं करता घट किन्तु प्रकाश को मतलब यहाँ प्रकाशत्व अपेक्षित है प्रकाश जब प्रकाश घट को प्रकाश करता है तब ये प्रकाशत्व न अपेक्षित है किंतु प्रकाश जब स्वयं को प्रकाश करता है तो तब हम कहते हैं प्रकाश प्रकाश होते इस प्रकार वाक्य व्यवहार कर देते हैं दो वाक्य कह सकते हैं कहते हैं घट प्रकाश होते और कहेंगे प्रकाश प्रकाश होते ऐसा वाक्य कह सकते हैं घट प्रकाश में जैसा स्थिति है प्रकाश प्रकाश में ऐसा स्थिति है क्या जो अंतर है सिद्धांत कहता है कि यही है अब तो वाक्य समान कहते हैं घट हो प्रकाश होते प्रकाश प्रकाश होते जैसे यहाँ घट की भी अपेक्षा है ऐसे प्रकाश की भी अपेक्षा होगा प्रकाश होते क्रिया के लिए जैसे घट की अपेक्षा है प्रकाश की भी अपेक्षा होगा क्योंकि प्रकाश हो प्रकाश होते घट प्रकाश होते वाक्य तो समान है सिद्धांत कहते हैं हा वाक्य समान है अपेक्षा भी है किंतु जैसे घट प्रकाशन का विषय में एक प्रकाश का अपेक्षा करता है और क्योंकि घट स्व प्रकाश नहीं है किंतु प्रकाश के विषय में ऐसे प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है तो ये यह यहां कहने का तात्पर्य है विषय अर्थात तो तो तो किसका प्रकाश हो रहा है कहते हैं स्वरूप का प्रकाश हो रहा है जब का प्रकाश हो रहा है किसका प्रकाश हो रहा है कहते हैं घट का प्रकाश हो रहा है घट का विषय तो जब स्वरूप प्रकाश है वहां भी स्वरूप विषयत्व न हो रहा है किंतु भिन्न विषयत्व नहीं हो रहा है अर्थात तो हमारा बुद्धि है कि प्रकाश जहां आएगा एक विषय आना चाहिए जैसे यहाँ घट विषय बन गया इस प्रकार कि यहाँ भी प्रकाश भी विषय बन जाएगा कहते हैं हाँ इस दृष्टि से विषय बनता है क्योंकि हम शब्द व्यवहार करते हैं कि घट प्रकाश स्वरूप से प्रकाश शब्द समान विषय जैसा तो होता है विशेषण होता ही घट प्रकाश और स्वरूप प्रकाश ये दोनों अलग है कैसे अलग हो गया विशेषण अलग है तो विशेषण अलग है अर्थात तो प्रकाश भी विशेषण को अपेक्षा करता है हाँ करता है विशेषण तो न करता है किन्तु प्रकाशत्व नहीं करता है इसको यहाँ पांच नंबर टिप्पणी में दिए हैं इसका पांच नंबर टिप्पणी में अपेक्षितो अपी तृतीय पंक्ति में दिया है ना अपेक्षितो अपी थी? उसके आगे सिद्धांति का उत्तर पूर्व में जो है वो तो पूर्व पक्ष का शंका था सत्यम सिद्धांत कहते हाँ अपेक्षा करता है स्वरूप का अपेक्षा करता है एवं स्वरूपत्व स्वरूपत्वाद विशेषण विधया अपेक्षितो प्रदीप प्रदीपस्य स्वरूप अभिव्यक्तो प्रकाश प्रदीप का स्वरूप का अभिव्यक्ति में प्रकाश विशेषण विधया अपेक्षित होता है प्रकाशत्वेन अनर्थक प्रकाशत्व किंतु प्रकाशत्वेन अपेक्षित तो नहीं होता है तथा तथात्व अनपेक्षणात जब प्रदीप का स्वरूप प्रकाश होता है वहाँ स्वरूप को विषयत्वेन अपेक्षा करता है प्रकाशकत्वेन अपेक्षा नहीं करता है तो ये अंतर किंतु घट जब प्रकाशित तो होता है तो घट वहाँ मतलब विषय विधेयक आता है और प्रकाश को भी प्रकाशकत्व अपेक्षा करता है ये दोनों में अंतर है इसी प्रकार के हम जो दूसरे पदार्थ को जानते हैं वहां प्रकाशकत्व पदार्थ को विषय बना देते हैं किंतु जब स्वरूप का अनुभव का विषय में कहते हैं यहाँ अपेक्षा है अर्थात किस का अनुभव हो रहा है कहते स्वरूप का अनुभव हो रहा है विशेषण विधेय नहीं है किन्तु स्वरूप विधेय अर्थात विशेषण विशेषण विधेय है अर्थात विषय विधेयक नहीं है जैसे भिन्न विषय विधि मतलब विषय नहीं है अच्छा आगे नहीं नहीं प्रदीप हो गया आगे टीका में प्रकाश विशेष अभावात ना पहले भाष्य में प्रकाश विशेष अभावात घट जैसा प्रकाश को अपेक्षा करता है ऐसे प्रकाश क्यों प्रदीप क्यों दूसरा प्रदीप को अपेक्षा नहीं करता है। कहते हैं प्रकाश है विशेष अभावन अर्थात ये जो प्रकाश है वो भी तो वही प्रकाश है इसलिए भिन्न प्रकाश को अपेक्षा नहीं करेगा नहीं प्रदीपस्य से स्वरूप अभिव्यक्तो प्रदीप प्रकाशो अर्थवान प्रदीप का स्वरूप अभिव्यक्ति में प्रदीप प्रकाश सार्थक होगा ये नहीं है घट की अभिव्यक्ति में प्रदीप प्रकाश सार्थक होगा किंतु प्रदीप का स्वरूप प्रकाश करने के लिए प्रदीप का जो प्रकाश वो सार्थक नहीं है दूसरों को प्रकाश करके ही प्रकाश का मतलब व्यावहारिक दृष्टि सार्थक होता है स्वयं को प्रकाश करके सार्थक नहीं होता टीका में इसको कहते हैं तमो धोस्त ही आलो अपेक्षा तद अभाव आलोके स्वत एवं सिद्ध इत्य आलोक की अपेक्षा अंधकार का नाश करने के लिए तमो धोस्त ही आलोक की अपेक्षा और आलोक में आलोक क्यों आलोक को अपेक्षा आलो नहीं करता क्योंकि आलोक में तमो नहीं है तो तमो का धोस्ती के लिए अंधकार का नाश के लिए आलोक की आवश्यकता है और आलोक में तो अंधकार है ही नहीं है तो आलोक क्यों अपेक्षा करेगा फिर और अन्या आलोक का तदा तदस्त तमो अभाव आलोके आलोक स्वतः सिद्ध विरुद्ध स्वभाव होने से इत आलोकांतर की अपेक्षा नहीं करेगा प्रदीप से तेजस अभौतिकीपस्या तेजस तेजस अनपेक्षा विजातीय प्रकाश से ज्ञान सेपेक्षा स्व्यवहारे अ दृष्टा तथा तथा ब्रह्मणों विजातीय ज्ञानपेक्षा भविष्यति इति न वाच्यम तो पूर्व पक्ष अभी शंका कर रहे हैं प्रदीपस्य से प्रदीप सिद्धांत कहता है प्रदीप दूसरा प्रदीप को अपेक्षा नहीं करेगा पूर्व पक्ष कहता है यह ठीक है क्योंकि प्रदीपस्य से प्रदीप भौतिक है तैजस तो है तैजसान्तर का अपेक्षा करेगा प्रदीप नहीं करेगा तैजस तो अनपेक्ष तो जातीय प्रकाशस्य से अभी प्रदीप विजातीय प्रकाश चक्षु प्रकाश बुद्धि प्रकाश इसको तो प्रदीप अपेक्षा करेगा नहीं करेगा करेगा विजातीय प्रकाशस्य ज्ञानस्य अपेक्षा विजातीय प्रकाश चक्षु और ज्ञान हो गया जो बुद्धि से होती है अपेक्षा सो व्यवहारे दृष्टा सो प्रदीप प्रदीप का व्यवहार में ये किन्दु विजातीय प्रकाश की अपेक्षा है तथा तो ब्राह्मणों की विजातीय ज्ञापेक्षा भविष्यति इति में स्वजातीय में की तो आवश्यकता नहीं किंतु विजातीय प्रकाश की तो आवश्यकता है कि इस नाच्य सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है भाष्य में न एवं आत्मनों अन्यत्र विज्ञानमस्ती ये नव विज्ञान अभी अपेक्षत स्वरूप विज्ञान के ऊपर यहाँ एक टिप्पणी है जो कि यहाँ छूट गया है तो आप लोग नहीं लिखने से भी ठीक है ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जब पहुंचेंगे वहां का दिन न से एवं आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम अस्ति आत्मा से भिन्न और कोई विज्ञान अगर होता तो फिर हम उसको कहेंगे विजातीय विज्ञान और उसको आत्मा अपेक्षा करेगा आत्मा को छोड़कर के बाकी कुछ अपेक्षात्म मतलब विज्ञान तो है नहीं आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम न ची ये न अगर होता तो स्वरूप विज्ञाने आत्मस्वरूप विज्ञान में अपेक्षा करते यहाँ जो स्वरूप विज्ञाने अपी दिया ये अपी कहते हैं टीका में तो ज्ञान अपेक्षा में अपी अच्छा हाँ टीका में वो पंक्ति आएगा तो वह कहेंगे वहां पर एक लिख सकते हैं एक क हम लोग आगे पुस्तक में ला रहे हैं इसको स्वरूप विज्ञान है अभी वहाँ एक क टिप्पणी लिख रहे हैं आगे टीका में देखिए ब्रह्मणो अन्यस्य सर्वस्य अज्ञानात्मकत्वात् संभावन संभाव संभावना भान संभावना एव नास्ति एवं ततो न विजातीय ज्ञापेक्ष अपि ब्रह्म इत यह विजातीय ज्ञापेक्ष अ ये अपि और स्वरूप विज्ञान अपि ये दोनों एक ही अर्थ वाला है तो वहाँ टिप्पणीकार कह रहे हैं कि स्वरूप विज्ञान अपि वह जो अपि शब्द है तो उसके लिए टीका में जो है विज्ञान विजातीय विज्ञान अपेक्षम अपि तो ये अपि टिप्पणीकार कहते हैं विज्ञान अपि अयम अपि शब्द टीकोक्त अपी, तो अपी न तुल्यार्थ अर्थात टीका में ये अपी और भाषा में वो अपी वो दोनों समान है ये कह रहे हैं ब्रह्मटिका पंक्ति ब्राह्मणों अन्य से ब्रह्म से अन्य का सर्वस अज्ञात्मक सब जड़ रूप है होने से भान संभावना एवं नास्ति दूसरे कोई पदार्थ भान अर्थात विज्ञान रूप होना इसका संभावना ही नहीं है अन्यत्र आत्मा से भिन्न में कहीं भान रूप तो है ही नहीं तथो न विजातीय ज्ञानापेक्षम तो इसलिए आत्मा तत्व कोई दूसरे विजातीय ज्ञान को अपेक्षा करेगा यह संभव नहीं है क्योंकि विजातीय कोई ज्ञान है ही नहीं आगे टीका में ज्ञान अनपेक्षित्व लौकिक अनुभव विरोधम शास्त्र विरोधम च उद्भाव्य परिहरते पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा अगर ज्ञान को अपेक्षा नहीं करेगा तो लौकिक अनुभव का भी विरोध होगा और शास्त्र का भी विरोध होगा आत्मा तो ज्ञान को अपेक्षा करता है और शास्त्र भी कहता है और आत्मा ज्ञान को अपेक्षा करता है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कितना परिश्रम कर रहे हैं कहते हैं कि ये तमस से उठना है रजस से उठना है आगे सत्वगुण को भी अतिक्रम करके गुणातीत तो होना है कितना परिश्रम करते हैं उसके लिए और कहते हैं कि कोई ज्ञान की अपेक्षा नहीं है तो शास्त्र विरोध भी, भी होगा च उद्भाव्य अर्थात तो पूर्व पक्ष मुखे उद्भाव्य परिहरती सिद्धांति दिखाता है पहले कैसे विरोध होता है भाष्य में विरोध इति चैन न अन्यत्वात ये संग्रह वाक्य हो गया इसमें विरोध इति चेत पूर्व पक्ष कहता है टीका में कह दिया दो प्रकार के विरोध लौकिक अनुभव विरोध शास्त्र विरोध होता है सिद्धांत कहता है कि न अन्यवात पहले ये विरोध अंश जो है वो दिखाते हैं टीका में कहते हैं सूत्र पूर्व पक्ष भाग विभजते संग्रह वाक्य में पूर्व पक्षीय अंश कितना है विरोध इति चेत ये पूर्व पक्ष अंश को पहले विभजते व्याख्याति भाष्य में स्वरूप विज्ञाने विज्ञान स्वरूपत्वाद विज्ञान न अपेक्षते कह है स्वरूप विज्ञान के लिए विज्ञान स्वरूपत्वाद स्वरूप विज्ञान जो है वो विज्ञान स्वरूप है जो पाचक ब्राह्मण है ना वो ब्राह्मण पाचक है उत्तर ऐसे ही दे स्वरूप विज्ञान में विज्ञान ज... विज्ञान स्वरूप ही है तो विज्ञान स्वरूपत्वाद तो विज्ञान अंतरम न अपेक्षते सिद्धांति कह दिया अन्य विज्ञान के अपेक्षा आपेक्ष... नहीं है पुरोपक्ष कहता इति तो तो असत ते बात ठीक नहीं है दृश्यते ते ये तो सभी को लोक में अनुभव आता है विपरीत ज्ञानम आत्मनि सम्य ज्ञानम च विपरीत ज्ञानम शब्द का अर्थ हो गया कि अज्ञानम एक नंबर टिप्पणी दे दिए ज्ञानाद ज्ञान इति विपरीत ज्ञानम ज्ञानाद विपरीतम इसमें पंचम कौन है तो पूर्व निपात किसको होना चाहिए अगर पंचमी समास करेंगे पूर्व निपात किसको होगा पंचमी अंत होगा तो ज्ञान ही पूर्व में रहना चाहिए तो ज्ञानाद विपरीतम इति विपरीत ज्ञानम कैसे कर दिए तो कहते हैं सूत्र दे दिए राजदंता दिशु परम तो जो पर्व है वो पूर्व में आ जाएगा इसलिए विपरीत ज्ञानम हो गया विपरीत ज्ञान का अर्थ था ज्ञान विपरीतम जो ज्ञान से विपरीत होगा वो क्या होगा तो विपरीत ज्ञान समस्त पद हो गया जो ज्ञान नहीं है उसको क्या कहेंगे अज्ञान इसलिए कहते हैं अज्ञानम इत्यर्थ न जाना मीटि भक्ष्यमाण अनुरोधा कहते आप ऐसे क्यों अर्थात टिप्पणी को प्रश्न किया जाएगा आप ऐसे राजदंतादिश क्यूँ ले लिए तो अज्ञान अर्थ क्यों निकाल दिया कहते हैं कि मी न जाना इति बक्षण अनुरोध न जाना अज्ञान का सूचक है अच्छा आगे भाष्य में देखिए दृश्यते ते ही विपरीत ज्ञानम विपरीत ज्ञानम अर्थात तो अज्ञानम और फिर सम्यक ज्ञानम से तो अज्ञान भी था और सम्यक ज्ञान भी हुआ तो इसलिए ज्ञान नहीं हुआ कैसा पहले ज्ञान नहीं था अज्ञान था बाद में ज्ञान हुआ तो आप कैसे कहते हैं कि आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनता पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा ज्ञान का विषय बनता है न जाना मी इति जाना मी आत्मानी शायद ये पाठ छूट गया है ना न जाना मी आत्मान मिति इतना तो पाठ है और आगे लिखना पड़ेगा जान मत्मी चाना मी आत्मानी च तृतीय चतुर्थ पंक्ति में मिति है जाना आत्मान मिति आगे कितना लिखना है न जाना मी मिति इतना तो पाठ है आप लोगों का अलग है कुछ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है नहीं तो अधिक लिखने में गलत हो जाएगा ठीक है तो जाना मी और जाना मी आत्मानम च इस प्रकार है अथल मतलब इति लिखना पड़ेगा हाँ पूर्ण विराम कहाँ कट जाए तो वही उसे पहले लिख दीजिए अच्छा अच्छा अच्छा ना ना आप लोग कैसा है देख करके कर, कर लीजिए ऐसे इसमें तो पाठ अलग है तो होना इतना चाहिए न जाना मी आत्मानी जाना मी च आगे विराम हो जाना चाहिए।, चाहिए तो ये हो गया लौकिक अनुभव से विरोध कि आप कहते हैं कि विज्ञान विज्ञान अंतर को अपेक्षा नहीं करता किन्तु लोक में तो होता है मैं आत्मा को जानता नहीं हूं मैं आत्मा को जानता हूँ इस प्रकार की अर्थात विज्ञान जिसको है वही जानता है तो इसलिए विज्ञान होता है और श्रुति विरोध भी श्रुतेश्च तत्व मसी आत्मान एव तो च्रुति भी कहते हैं तत्व इसके द्वारा तदह विज्ञ श्वेत जान लिया इस प्रकार की कहा जाता है आत्मा का ज्ञान होता है श्रुतेश्च और दूसरा देते हैं वा तो तद अवेदत्मे अवेद अहम ब्रह्मास्मी ब्रह्म व इदम अग्र आसी तद आत्मानमे अवेद अहम ब्रह्मस्मी बृहदारण्य का का आत्मा अवेद आत्मा का तो ज्ञान होता है और एतम व्यतं आत्म विधि ब्राह्मण पुत्रेषणायाषण लोकेश व्युत्था अथवा भिषाचर चरंती इस प्रकार के बृहदारण्यक आत्मा विधित्व ये तीन उदाहरण पूर्वपक्ष देता है कि आत्मा ज्ञान को अपेक्षा करता है अर्थात तो आत्मा का ज्ञान होता है सर्वत्र श्रुतिषु आत्मविज्ञाने विज्ञान अपेक्ष दृश्यते तस्मात्ति विरोधे सर्वत्र श्रुतिषु श्रुति में तो श्रुति तो उसका श्रवण इसलिए करते है कि आत्मविज्ञान के लिए आत्मविज्ञाने विज्ञानांतरम अपेक्षते दृश्यते तो वही कहते आत्मा का ज्ञान करना चाहिए वारे द्रष्टव्य दृश्यते तस्मात प्रत्यक्ष से भी विरोध हुआ और श्रुति से भी विरोध हो रहा है आपका बात कि आत्मा ज्ञान अन्य ज्ञान को अपेक्षा नहीं करता ये जो कहते हैं ये विरोध होता है यहाँ तक ये पूर्व पक्षीय अंश हुआ आज यहाँ तक ओ नो मित्रु स नो भगवर्ग मो बृहस्पति